जब तुम्हारे भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया तो फिर तुम्हें डर लगा कि शायद अब तुम पकड़े जा सकते हो विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा नहीं पता कि अपने पिता से क्या कहा था लेकिन उन्होंने तुम्हारे कहने के अनुसार ही अपने नौकर राजू को दस हजार रूपये दिए और झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया उनके कहने के अनुसार राजू ने पुलिस में गवाही दी कि मर्डर वाली रात तुम उनके साथ बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और रात के करीब 11 बजे वापस आए थे फिर तुम्हारे फ तुम की की तो मारे का लगा उसका मानसिक संतुलन भी खोने लगा था अपने भाई से बदला लेने के लिए तुमने एक निर्दोष की हत्या कर दी अपने भाई को जिंदगी भर के लिए जेल में भिजवा दिया तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ बीमार पड़ी हुई है बाप कितने सालों से कोर्ट और जेल का चक्कर काट रहा है भाई बिना किसी गलती के पिछले दस सालों से जेल में सड़ रहा है क्या तुम्हें दया नहीं आती अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं होता विक्रांत ने अंकित की तरफ देखते हुए कहा जरा ध्यान दो अपने ऊपर तुम आखिर क्या बन गए हो ये देखो सारा सबूत तुम अब खुद को बेकसूर नहीं साबित कर सकते इतना कहते हुए विक्रांत ने अपने हाथ लिया हुआ आखिरी सबूत का पेपर अंकित के आगे फेंक दिया दरअसल ये उसी चाकू की 10 साल पुरानी फोटो थी जिससे टीना का मर्डर किया गया था फोटो पुरानी हो जाने की वजह से थोड़ी धुंधली हो चुकी थी विक्रांत ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा बदलने की कोशिश की गई है क्योंकि पहले जहां पर नेल्स लगाए गए थे दोबारा उस जगह से हटकर नेल्स लगे हुए थे और साथ ही जहां चाकू की धार और लकड़ी का हत्था कनेक्ट हो रहा था वहां नाखून के सेल्स मिले थे और ये सेल्स के नहीं है उस वक्त डीएनए का उतना चलन नहीं था और इस बात का तुमने खूब फायदा भी उठाया लेकिन विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा कानून के हाथ बहुत लंबे होते मिस्टर अंकित तलवार। चाकू के हत्ते पर लगे सेल्स को फोरेंसिक टीम ने मैच कर लिया है, और अब ये साबित हो चुका है कि वो सेल्स व नाखून से निकले हुए हैं तो अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है आ, अंकित पूरी तरह शॉक्ड रह गया था उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था वो बड़े हैरानी से भरी निगाहों से विक्रांत को देखने लगा अंकित का शरीर अब और जोर से कांपने लगा यहां तक कि उसके कांपने से कुर्सी तक खिलने लगी थी विक्रांत समझ चुका था कि अब वो अपने इन्वेस्टिगेशन के सबसे क्रिटिकल टाइम पर आ चुका है इसलिए अब वो शांत तो होकर बैठ गया दरअसल विक्रांत पहले थोड़ा नर्वस था उसे अंकित का बेहद शातिर होने का अनुमान पहले से ही था उसे डर था कि कहीं अंकित अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत न साबित कर दे ऐसे में उसने अंकित को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बिना ही उसके आगे उसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी जिससे अंकित मानसिक रूप से इस खैर इतने सब कुछ सुनने के बाद अंकित कुछ देर तक शांत रहा एकांत बड़े ध्यान से अंकित पर नजर गड़ाए बैठा हो रहा तकरीबन छह सात मिनट तक अंकित का शरीर कांपता रहा और फिर अचानक से उसका कांपना बंद हो गया फिर उसने बोलना शुरू किया जिस दिन से मेरा भाई जेल में गया तब से आज तक मुझे अपने किए पर पछतावा होता रहा है फिर अंकित ऊपर छत की तरफ देखने लगा वो कुछ सेकंड तक ऊपर देखता रहा उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे और ये आंसू गालों के रास्ते होकर जमीन पर टमक रहे थे अंकित ने अपना सिर ऊपर किए हुए ही कहा मुझे लगता है कि अगर मेरा भाई जेल चला जायेगा तो फिर मोहनी मेरे पास वापस आ जाएगी लेकिन तब तक वो किसी बुड्ढे के साथ उसकी लग्जरी गाड़ी में घूम लगी थी उसे बस पैसे से प्यार था अंकिता फूट फूट कर रोने लगा था उसकी आंखों से आंसू पानी की धार बह रही थी सर सर ये सब मेरी गलती थी सब मैंने किया था मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करने लगा था जो कि शायद प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी वो बस पैसे से और सूरज से प्यार करती थी दिल का प्यार उसके लिए कुछ था ही नहीं और ऐसी लड़की के चक्कर में मैंने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया अंकित अब दहाड़ मारते हुए रोए जा रहा था दरअसल वो पिछले दस सालों से अपने इमोशन को छुपाकर बैठा था आज अपना जुर्म कबूल करने के साथ ही उसका ये इमोशन भी रो रहा था विक्रांत अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ उसे यूं रोते देख रहा था अब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंधे पर रखा बोझ उतर गया हो अंकित के जुर्म कबूल करने ने से ना सिर्फ अब यह केस हो चुका था बल्कि जो इतना बड़ा रिस्क लिया था उसमें भी वो सफल हो चुका था उधर दूसरे रूम में बैठे मिस्टर कटियार और कैप्टन गजेंद्र भी मुंह को बनकर बैठे रहे पटयार साहब कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे और फिर उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी मेरी गलती की वजह से एक निर्दोष को दस साल तक जेल में रहना पड़ा अगर मैंने उस वक्त केस के हर पहलू को ध्यान से समझा होता तो फिर शायद यह गलती ना हुई होती नहीं सर ऐसा नहीं है कैप्टन गजेंद्र ने उनसे कहा सर आप देखे ना ये केस बस देखने में आसान लग रहा था लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सबूत गवाह, फिर चाकू और इस तरह का शातिर अपराधी शायद कोई भी होता तो वो भी ऐसा ही करता जो आपने किया था नहीं ये सब बस बहाने एक्सक्यूज है देखो गलती तो मैंने की थी मैंने केस की बारीकी से जांच नहीं की थी जो ऊपर से दिखा बस उसी को सच मान लिया अगर मैं केस के तय तक गया होता तो शायद मुझसे यह गलती ना हुई होती अब देखो विक्रांत केस की सच्चाई सामने लेकर आया है ना मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी गलती हुई है इसके लिए मुझे माफ नहीं किया जाना चाहिए मैं मैं अपने सीनियर को इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करूंगा और अगर वो मुझे इस गलती के लिए सस्पेंड भी करते हैं तो मैं उसे भी खुशी के साथ एक्सेप्ट करूंगा सर कैप्टन गजेंद्र अबाक रहकर कट्यार साहब की तरफ देखते रह गए चूंकि विक्रांत टीम लीडर था ऐसे में वो अपना इंटेरोगेशन करके रूम से बाहर आ गया था अंकित को आगे ट करने की जिम्मेदारी अब डिपार्टमेंट के जूनियर ऑफिसर्स की थी विक्रांत अब इंटेरोगेशन रूम से निकलकर बाहर कोरिडोर में विक्रांत के पास पहुँच कर उससे कहा विक्रांत मैं अपनी पूरी लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ही लगा रहा लेकिन सच कह रहा हूँ पहली बार ऐसा हुआ की मैं इस तरह से किसी केस को सोल्व होते देख रहा हूँ वाकई में भाई तुमने कमल कर दिया मैं मैं तुम्हारे आगे अपनी हार मानता हूँ अरे सर आपने आपने ने मुस्कुराते हुए कहा और देखिए जब आप इतना कुछ समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा काम बस सच्चाई को सामने लाना है और मुजरिम को सजा दिलवाना है और मैं बस अपना काम कर रहा था किसी को गलत साबित करना किसी के ऊपर ब्लेम लगाना मेरा मकसद कत नहीं था इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हेडक्वार्टर के अधिकारी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे खास तौर से क्राइम ब्रांच के हेड मिस्टर विनोद राय साहब लेना भी कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अब मैं समझ गया तुम्हारे नाम की इतनी चर्चा क्यों होती रहती है तुम कैसे सब केस इतनी आसानी से सोल्व कर लेते हो तो क्यूँकी तुम निडर होकर काम करते हो और अपनी ड्यूटी के आगे किसी को नहीं आने देते मैं तो मुंबई पुलिस के हर एक ऑफिसर से कहूंगा कि वो सब तुमसे सीखे कि ड्यूटी कैसे की जाती है थैंक यू सर थैंक यू विक्रांत ने जवाब दिया मैं तो सर ये कह रहा हूं कि मुझे अगर क्राइम ब्रांच का हेड बना दिया जाए तो मैं विनोद राय साहब से भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा अच्छा विक्रांत थैंक यू सो मच फॉर लवली लेते हुए कहा इस केस के बारे में मैं रिलेटेड डिपार्टमेंट से बात करके इसकी री इन्वेस्टिगेशन को अप्रूव करवाता हूँ और जो भी मुझसे पहले गलती हुई थी उसके बारे में भी डिपार्टमेंट को बताऊंगा और जल्द से जल्द प्रोसेस पूरा करके रोहनिकी को जेल से बाहर करवाता हूँ सही कहा ड्यूटी के आगे किसी को भी नहीं आने देना चाहिए आई आयो बाकी के सभी पुलिस वाले तुम्हें तो अपना रोल मॉडल बनाते हुए अपनी ड्यूटी करे इतना कहकर चीफ अभी यहाँ से निकल ही रहे थे अचानक से वहाँ जतिन अपने हाथ में कुछ एविडेंस लेकर पहुंच गया उसने ध्यान ही नहीं दिया की यहाँ पर चीफ और बाकी के काफी सीनियर ऑफिसर मौजूद है उसने विक्रांत के आगे पहुंचकर चिल्लाते हुए कहा विक्रांत भाई ये देखे मुझे एविडेंस मिल गया <laughs> इतना कहते हुए जतिन ने वो बॉक्स खोल दिया जिसमें चाकू रखा हुआ था लेकिन जैसे ही जतिन की नजर चीफ कटिया पर पड़ी तुरंत उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है तुरंत ही उसने इस बॉक्स को बंद कर दिया एक मिनट एक मिनट मिन, ये क्या है ये चाकू यहां लेकिन अभी तो अंदर तुम, तुम लोगों की इतनी हिम्मत एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हो विनोद तुरंत विक्रांत द्वारा की गई चालाकी को समझ गया था वो उसे घूमने लगा जब चीफ कटियार साहब ने यह सुना तो उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा वाह वाह मजा आ गया गजब चीफ कटियार साहब बिना कुछ कहे हंसते हुए अपनी टीम के साथ यहां से बाहर चले गए ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ तुमने किया कैसे ये विनोद इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था लेकिन कैप्टन गजेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर खींचते हुए लेकर चले गए वाह जब ये लोग बाहर चले गए तब जाकर विक्रांत ने चैन की सांस ली फिर उसने जतिन की तरफ देखते हुए कहा जतिन तुमने तो आज मुझे दिया था सर विक्रांत इन लोगों के साथ इंटेरोगेशन रूम में ही जा रहा था यह अचानक ही उसे इंटेरोगेशन रूम के भीतर से आवाज़ सुनाई पड़ी ओ ये ये अंकित मुझे क्यों बुला रहा है विक्रांत अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए सोच में बढ़ गया